श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ आठ दक्षिणेश्वर में भक्तों के संग में भक्त योग श्री कृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर समाधि मग्न बैठे हुए हैं सब भक्त जमीन पर बैठे हुए टकटकी लगाए उन्हें देख रहे हैं महिमाचरण रामदत्त मनोमोहन नवाई चैतन्य नरेंद्र मास्टर आदि कितने ही लोग बैठे हुए हैं आज होली है फाल्गुन पूर्णिमा महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्मदिन है रविवार एक मार्च अठारह सौ छियासी ईस्वी भक्तगण एकटक देख रहे हैं श्री कृष्ण की समाधि छुट्टी इस समय भी भावपूर्ण मात्रा में है श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं बाबू हरिभक्ति की कोई कथा महिमाचरण आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम अतर्बदि हरिस्तपसा ततः कियदि हरिस्तपसा ततः किरम विरम, विरम ब्रह्मण कि तपस्यासु वस व्रज व्रज दिज शीघ्र शंकर ज्ञान सिंधु लभ लभ हरिभक्ति वैष्णवो सुपक्वाम भवनिगढ़ निबंधेदनी च नारद पंचरात्रे है कि नारद जब तपस्या कर रहे थे उस समय यह दयवाणी हुई यदि हरि की आराधना की जाए तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता और यदि हरि की आराधना न की जाए तो भी तपस्या की क्या आवश्यकता अंदर बाहर यदि हरि ही हो तो फिर तपस्या का क्या प्रयोजन और अंदर बाहर यदि हरि न हो तो भी तपस्या का क्या प्रयोजन अतएव हे ब्राह्मण तपस्या से विरत हो वस तपस्या की क्या आवश्यकता है हे द्विज शीघ्र ही ज्ञान सिंधु शंकर के पास जाओ वैष्णव ने जिस हरी भक्ति की महिमा गाई है उस सुपस्व भक्ति का लाभ करो इस भक्ति रूपी कटार से बंधन कर जाएंगे श्री रामकृष्ण जीवकोटि और ईश्वर कोटि दो हैं जीवकोटि की भक्ति वैधी भक्ति है इतने उपचार से पूजा की जाएगी इतना जप और इतना पुरस्चरण किया जाएगा इस वैथि भक्ति के बाद है ज्ञान इसके बाद है लय इस लय के बाद फिर जीव नहीं लौटता ईश्वर कोटि की और, और बात है जैसे अनुलोम और विलोम नेति नेति करके वह छत पर पहुंचकर जब देखता है कि छत जिन चीजों की चूना सुरखी और ईटों की बनी हुई है सीढ़ी भी उन्हीं चीजों की बनी हुई है तब वह चाहे तो छत में रह जाए चाहे चढ़ना उतरना जारी रखे वह दोनों ही कर सकता है सुखदेव समाधिस्थ हैं निर्विकल्प समाधि जड़ समाधि हो गई थी भगवान ने नारद को भेजा परीक्षित को भागवत सुनाना था उधर नारद ने देखा कि सुखदेव जड़ की तरह बाह्य चेतना से रहित बैठे हुए हैं तब नारद वीणा बजाते हुए चार श्लोकों में श्री भगवान के रूप का वर्णन गाने लगे जब वे पहला श्लोक गा रहे थे तब सुखदेव को रोमांच हुआ क्रमश आंसू बहने लगे भीतर हृदय में चिन्मय स्वरूप के दर्शन होने लगे जड़ समाधि के पश्चात फिर रूप के दर्शन भी हुए सुखदेव ईश्वर कोटि के थे हनुमान ने साकार और निराकार दोनों के दर्शन कर लेने के पश्चात श्री राम की मूर्ति पर अपनी निष्ठा रखी थी चित्त आनंद की मूर्ति वही श्री राम मूर्ति है प्रहलाद कभी तो सोहम देखते थे और कभी दास भाव में रहते थे भक्ति न ले तो क्या लेकर रहे इसीलिए सेव्य और सेवक का भाव लेना पड़ता है तुम प्रभु हो मैं दास यह भाव हरि हरी स्वादन के लिए रस रश रसिक का यह भाव है हे ईश्वर तुम रस हो मैं रसिक हूँ भक्ति के मय में विद्या के मय में तथा बालक के मय में दोष नहीं शंकराचार्य ने विद्या का मय रखा था लोक शिक्षा के लिए बालक के मय से दृढ़ता नहीं बालक के मय में दृढ़ता नहीं है बालक गुणातीत है वह किसी गुण के वश नहीं अभी अभी वह गुस्सा हो गया थोड़ी देर में कहीं कुछ नहीं देखते ही देखते उसने खेलने के लिए खरोंदा बनाया फिर तुरंत ही उसे भूल भी गया अभी तो खेलने वाले साथियों को वह प्यार कर रहा है फिर कुछ दिनों के लिए अगर उन्हें न देखा तो सब भूल भी गया बालक सत्व रज और तम किसी गुण के वर्ष नहीं है तुम भगवान हो मैं भक्त हूँ यह भक्तों का भाव है यह मैं भक्ति का मैं है लोग भक्ति का मैं क्यों रखते हैं इसका कुछ अर्थ है मैं मिटने का तो है ही नहीं तो फिर वह पड़ा रहे दास का मैं भक्त का मय होकर लाख विचार करो पर मैं नहीं जाता मैं मानो कुंभ स्वरूप है और ब्रह्म है समुद्र चारों ओर जल राशि कुंभ के भीतर भी जल है बाहर भी जल पर कुंभ तो है ही यही भक्त के मय का स्वरूप है जब तक कुंभ है तब तक मैं और तुम है तुम भगवान हो मैं भक्त हूँ तुम प्रभु हो मैं दास हूँ यह भी है विचार चाहे लाभ करो परंतु इसे छोड़ने का उपाय नहीं कुंभ अगर न रहे तो और बात है